किशोर जगत C.I.E.T. NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कारेग्रम डॉक्टर सैम पित्रोदा डिजिटल टेली कम्यूनिकेशन के जादुगर समय की बात है जब सारे भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो की क्रांतिकारी लहर चल रही थी उसी वर्ष सन 1942 नवंबर 16 को उड़ीसा राज्य के टिटलागढ़ नामक स्थान पर एक मामूली परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम पहले सत्येन और आगे चलकर सत्यनारायण पित्रोदा पड़ा सरनेम पित्रोदा पीतल शब्द से निकला है क्योंकि पितरोदा के पूर्वज ब्रास यानी पीतल पर कशीदाकारी का काम किया करते थे इनके पिता गंगाराम ने केवल चौथी कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की थी और माता शांताबेन तो बिल्कुल निरक्षर ही थीं लेकिन यह बच्चा बहुत ही होनहार था इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में आनंद वल्लभ विद्यालय में हुई शुरू से ही इनका ध्यान विज्ञान विषय में अधिक रहता था एक दिन ओ फोर सैम क्या खटपट लगा रखी है शोर बंद कर मा बस 2 मिनट क्या 2 मिनट जब देखो कूड़ा-कबाड़ा उठा लाता है और खटखट शुरू कर देता है ओहो क्या मजा जो दोपहर में 2 दो मिनट भी आंख लगने दे हां जाने दे तेरे बाबूजी को सब बताऊंगी बस मां हो गया देखो आज मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं जादू हां जादू ग्रामबेल एक विज्ञानी है मैंने उनकी एक कहानी पढ़ी थी उन्हीं से मुझे यह इंस्ट्रूमेंट बनाने की प्रेरणा मिली अह देखो इस तार का यह सिरा पकड़ो ठीक है अह अब मैं दूसरे सिरे को पकड़कर उस कमरे में जाता हूं क्यों बेटा देखो मां दे, एक मिनट अह तार के गोल बटन को कान में लगा लो मां हां ठीक है, मा, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अरे, ये तो तू ही बोल रहा है, पर तू तो उस कमरे में है, फिर इतनी साफ आवाज कैसे आ रही है, हाँ मा, ये ही तो जादू है, ये जादू तो ग्राम बैल ने पहले ही कर दिया था, और मां कैसा लगा मेरा जादू अरे बेटा आ गया भाई ये तो कमाल की चीज है और तुम देखना एक दिन मैं इस जादू को पूरे भारत में फैला दूंगा शाबाश मेरा बेटा ये तो बड़े काम की चीज है मैं तो सोचती थी कि तू एकदम ढिठल्ला बैठकर पता नहीं क्या फालतू का काम करता रहता है मेरी अच्छी माँ <laughs> लेकिन तू तू वो काम करता है जो इस गाओ में कोई दूसरा नहीं कर सकता अब आगे से तुझे जो भी करना हूँ अपनी मर्जी से करना बेटा मैं तुझे नहीं रोकूंगी मेरी प्यारी माँ <laughs> मेरा प्यारा बेटा अपस्ट लेके अब लोगे इस तरह सैम ने बचपन में ही अपनी प्रतिभा के दर्शन करा दिए थे प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी की डिग्री ली और फिर अमेरिका जाकर इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली फिर शिकागो में सन 1966 से 1974 तक जेटीई यानी जनरल टेलीफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नामक कंपनी में सीनियर साइंटिस्ट के पद पर काम किया और सन 1974 के अंत में अपनी खुद की कंपनी वेस्टकॉम स्विचिंग इनकॉर्पोरेशन खोली इस कंपनी का उद्देश्य एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्विच का निर्माण करना था एक दिन अपने ऑफिस में coming the voice ravle ji sir uh, ravle zara mere kamre mujhe tumhe kuch dikhana hai ji sir. Uh, sir come in come in ravle aa sir aapne mujhe yaad kiya ha ravle zara ye instrument dekho aur batao ke kaisa hai hmm. सर ये तो टेलीफोन जैसा दिख रहा है <laughs> टेलीफोन जैसा नहीं ये टेलीफोन ही है लेकिन सर इसमें नंबर डायल करने वाला गोल डायल तो है ही नहीं हां वो तो नहीं है लेकिन इसमें नंबर तो दिख रहे हैं ना जी सर वो तो दिख रहे हैं बस यही है नंबर दबाओ और डायल करो मतलब गोल-गोल घुमाने गोल के बजाय नंबर दबाने से ही नंबर डायल हो जाएगा बिल्कुल अभी मैंने इसी फोन से तुमसे बात की थी क्या सच कह रहे हैं आप <laughs> विश्वास नहीं होता सर यह कंप्यूटर साइंस का कमाल है रावली <laughs> अच्छा तुम्हें हमारी इलेक्ट्रॉनिक डायरी याद है जी हां बल्कि अब तो मैं खुद भी उसका इस्तेमाल करता हूं गुड गुड यह बताओ कि वो कैसे काम करती है उसमें कुछ माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की सहायता से वो काम करती है। हम्म उसमें हम किसी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और दूसरी जरूरी डिटेल्स फीड कर सकते हैं। करेक्ट? मैं तो हमेशा अपने जेब में रखता हूं। हम्म हम्म वाकई बड़ी कमाल की चीज है। बस बस इतना ही काफी है। तुम यह समझ लो कि कुछ ऐसे ही माइक्रोप्रोसेसर इस फोन में भी हैं। साथ में एक चिप है जिससे नंबर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि नंबर दबाने से काम चल जाता है। सर आप वाकई सच कह रहे हैं। हम्म अब फिर तो इससे डायलिंग बड़ी ही आसान हो जाएगी बिल्कुल यू गॉट इट राइट अब तो एक छोटा सा बच्चा भी नंबर डायल कर सकता है जी सर इसके अलावा परंपरागत फोन में अगर नंबर नहीं लगता है तो बताओ क्या करना पड़ता है जी वो भी एक झंझट ही है क्योंकि फिर से सारे नंबर दोबारा घुमाने पड़ते हैं दैट्स करेक्ट लेकिन इसमें सिर्फ यह एक रीडायल का बटन दबाने भर से पूरा नंबर दोबारा डायल हो जाता है रियली really, सर वाकई ये तो अपना कमाल कर दिया सर, <laughs> रियली अरे भरी ये तो शुरुआत ही है जी सेर अभी तो बहुत काम करना बाकी है Westcom Switching Incorporation को 6 साल बाद सन 1980 में Rockwell International नाम की कंपनी ने खरीद लिया जिसमें सैम पित्रोदा ने लगभग 3 वर्ष तक प्रधान के रूप में काम क और फिर भारत लौट आए आश्चर्य की बात है कि टेलीफोनिक क्रांति के जनक डॉ सैम ने पहली बार फोन का इस्तेमाल अपने अमेरिका दौरे में किया था भारत लौटकर सन 1984 में उन्होंने सी डॉट की स्थापना की जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स इन की उपलब्धियों से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें अपने तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया इस प्रकार भारत के दो दूरदर्शी युवाओं ने मिलकर काम शुरू किया मई 17 सन 1989 का दिन वर्ल्ड टेलीकॉम डे था ओरिस्टन डॉक्टर सैम को नेशनल टेलीकॉम मिशन के अंतर्गत भारत के टेलीकॉम आयोग का पहला चेयर पर्सन चुना गया किंतु कुछ मतभेदों के कारण कुछ वर्ष बाद ही वे अमेरिका चले गए जहां उन्होंने वर्ल्डटेल नामक कंपनी के लिए काम किया सन 2004 में सरकार ने डॉक्टर सैम को भारत वापस आने का निमंत्रण दिया भरत आने पर सन 2005 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने उन्हें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष बनाया तब से वे निरंतर नई-नई डिजिटल तकनीकें पेश कर रहे हैं एक साक्षात्कार में उन्होंने डिजिटल तकनीक द्वारा भारत के बदलते परिवेश के विषय में कुछ विशेष बातें बताई Dr. Sam Yes ab digital technique ke kshetra mein 50 se adhik patent apne naam kara chuke hain That's correct Aage aap aur kyon ummeed karte hain Well uh, takneek ka patent karwana bahut important hai uh, You must be aware ke uh, kuch vikasit deshon ne Bharat ki kitni hi cheezon ka patent karwa kar uh, kharbo rupaye kamaaye hain aur kama rahe hain They made millions out of it Je. rather billions out of it Ji Dr. Sir To isliye main chahta यह गलती आगे ना हो और यह पैसा और यह तकनीक दोनों ही भारत की डेवलपमेंट में काम आए तो डॉक्टर साहब अभी आप भारत में डिजिटल तकनीक का क्या भविष्य देखते हैं देखिए फ्यूचर तो ब्राइट है हम भविष्य वाकई उज्जवल है आज आप देखिए क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी के हाथ में मोबाइल फोन आपको नजर आता है जी और पब्लिक टेलीफोन बूथ्स भी लाखों की तादाद में हैं हम हम you press a few buttons aur duniya ke kisi bhi kone mein kisi se bhi aap contact kar sakte hain ha jo rural areas hain unme abhi bahut kaam karna baki hai hum koshish kar rahe hain ki india ke kone kone mein telephone jaisi jo basic facility hai wo jaldi se jaldi pahunch jaye aap sach kehte hain dr sir hum sab deshwasiyon ki or se shubhkamna hai ki aap naye naye avishkar karein aur nayi se nayi digital taknik देश को प्रदान करें थैंक यू सो वेरी मच शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब सैम पेट्रोदा जानते थे कि जब तक देश के गांवों को तकनीक से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक देश को तकनीक का वास्तविक फायदा नहीं मिल पाएगा इसलिए उन्होंने इस दिशा में भी ध्यान दिया उन्होंने देश के विरल आबादी वाले क्षेत्रों में छोटे रूरल टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए युद्ध स्तर के इस कार्य में सारे देश में लगभग 6 लाख टेलीफोन बूथ अब तक लगाए जा चुके हैं जिनसे लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है देश के विकास में इनके इतने महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इन्हें 2009 में प्रधानमंत्री के सलाहकार का पद सौंपा गया आज भी डॉक्टर पित्रोदा देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में तन मन धन से जुटे हुए हैं आशा करते हैं कि वे अपने आविष्कारों और मार्गदर्शन से देश को सर्वोच्च शक्ति बनाने में अवश्य सफल होंगे डॉक्टर सैम पित्रोदा डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन के जादूगर अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन एवं शोध डॉ जितेंद्र सिंह आलेख जयप्रकाश विलक्षण कलाकार सुचित्रा गुप्ता बाबला कोचर किशोर सहजानी ममता मलकानी राजेश आहूजा और सावित्री तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे ध्वनि अंकन अमिता भट्टी और बटी लैंगलिंगडॉ निर्माण सहयोग दाऊद दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन